ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तृतीय कंडिका के प्रारंभ में जो ब्रह्मा ब्रह्म इंद्र एष प्रजापति ही रेते सर्वे देवा यहाँ तक का भाष्य वाक्य है इसकी व्याख्या यहाँ तक का जो मूल का वाक्य है ये सर्वे देवा यहा तक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इसमें हम लोग ये, आ, ये जो ये पूरा हुआ है शब्द अनर्थक यहां तक भाष्य की बाकी है ये तो मुखादि निर्भेद द्वार, द्वारा ये यहां से चलेगा तो ये इंद्र और एश प्रजापति ये जो तीन वाक्य हैं एश ब्रह्मा ऐश इंद्र एश प्रजापति इनमें से दो वाक्यों की व्याख्या पूरी हुई एश प्रजापति ही इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है तो प्रजापति पदार्थ है यहां पर विराड और ब्रह्म पदार्थ है हिरण्य गर्भ भी और प्रजापति शब्दित विराड भी ये दोनों कार्य ब्रह्म कहलाते हैं अपर ब्रह्म कहलाते हैं लेकिन इन दोनों में अवान्तर भेद है सूक्ष्म शरीर उपाधि और स्थूल शरीर उपाधिक को लेकर के भेद है इसे बताया जा रहा है यह तो युखादि निर्भेद्वार इत्यादि वाक्य से भाष्य में इसलिए इसके अवतरण टीका में टीकाकार ने कहा था कि प्रजापतेर्ण्य गर्भात भेदम आह यह प्रथमज इति तो हिरण्यगर्भ से प्रजापति भिन्न प्रजापति यानी विराड भिन्न है इसे दिखाया गया शरीरी यह विशेषण जोड़ करके और उसमें शरीर शब्द से लिया गया स्थूल शरीर और हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म शरीर अभिमानी इसे टीका में टीकाकार ने कहा कि स लिंग शरीर अभिमानी अयंतु स्थूल शरीर अभिमानी इति भेद इत तो स यानी हिरण्यगर्भ वह तो समी सूक्ष्म शरीर अभिमानी है और अयम शब्द से लेना है प्रजापति को यानी विराड को विराड है स्थूल शरीर अभिमानी ये दोनों में भे, अवांतर भेद है है दोनों अपर ब्रह्म यानि कार्य ब्रह्मी अब येत का अवतरण है टीका में कि तत्र त्र एव पुरुषम समुद्रित्य अमूर्छयन मुखम निरभिद्यत इत्यादि वाक्य प्रमाण आह इति तो ये कहते हैं कि प्रजापति स्थूल शरीर अभिमानी को कहा जाता है इस अर्थ में इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है यह वाक्य अभ्य पु व पुरुषम समुद्रित्य इत्यादि इसमें जो इस वाक्य के प्रारंभ में तत्र शब्द है ये टीकाकार का है और अभ्य एवं पुरुषम समुद्रित्य ये श्रुति है तो टीकाकार के द्वारा प्रयुक्त जो तत्र शब्द है इसका अर्थ बारह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने बताया ये तेरा नंबर में कि प्रजापते है स्थूल अभिमानित्वे ये तत्र शब्द का अर्थ है प्रजापति स्थूल समष्टि शरीर अभिमानी को कहा जाता है इस अर्थ का प्रमाण नियक प्रमाण्य है यत से।, से लिखा टीका में कि तत्र तुरश्रमूर्धयत मुख नरभिदत इत्यादि वाक्यम प्रमाणम तत्र तो का अन्वय इत्यादि वाक्यम प्रमाणम इसके साथ जाएगा श्रुति का ये श्रुति पहले आई हुई है इसमें जो आद्य ये पंचमे अंत पद है ये स्थूल पंचभूतों का परामर्शक है और इन स्थूल पंचभूतों से ही बना हुआ है समष्टि स्थूल शरीर इसलिए क्या हुआ पुरुषम यानी पुरुषाकार तो पंच महाभूतों से बना हुआ पुरुष का समष्टि स्थूल शरीर है ब्रह्माण्ड और इस ब्रह्मांड में पुरुष सूक्त में पुरुष के आकार की कल्पना की हुई है मूर्धा को उसका एक वैश्वानर रूपासना आती है ना उसमें छांदोज्य में भी बृहदारण्य में भी तो ब्रह्मांड अंतपाती जो सबसे ऊपर लोक है लोक उसे माना गया शीर सुतेजा इस नाम से लोक को बता करके उसका शीर बताया गया और चंद्र सूर्य उसकी आंखें हैं वायु उसका प्राण है आकाश उदर है और समुद्र बस्ती है पाद है ऐसी ब्रह्मांड की पुरुष के रूप में कल्पना वैश्वानर उपासना में की गई है ना? इसलिए यहां पुरुष शब्द का प्रयोग करते और ये पुरुष यानी ब्रह्मांड बना किससे है स्थूल पंचमा भूतों से तो अद्य शब्द से लिए गए स्थूल पंच महाभूत और उनसे बना हुआ जो पुरुष है यानि पुरुष के आकार का ये ब्रह्मांड है पुरुष आकार ब्रह्मांड यही स्थूल शरीर है समष्टि और अमूर्छयत का अर्थ है उसको मूर्तिमान बना दिया यानी एक समी शरीर बन गया एक तो अभी उसमें गोलकों का निर्माण होना है गोलकों में इंद्रिय जाकर के बैठनी है और इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता भी बैठनी है इस अभिप्राय से लिखा कि मुखम निरभिद्यत उस पिंडाकार पुरुष के आकार का एक पिंड बना उस पिंड में मुख निष्पन्न हुआ मुख की अभिव्यक्ति हुई मुख ये गोलक है हृदय से ही गोलक निष्पन्न हुआ तो मुख रूपी गोलक में रहने वाली जो दो इंद्रिया है कर्म इंद्रियों में वाग इन्द्रिय वह अभिव्यक्त हुई उसकी अधिष्ठात्री अग्नि देवता भी अंश रूप से वहां पर अभिव्यक्त हुई और रसन इंद्रिय भी जीवभाग के अग्र भाग में अभिव्यक्त हुआ और रसन इंद्रिय की अभिमानी देवता भी वरुण अभिव्यक्त हुए वहां पर इस प्रकार ये वाक्य इत्यादि में आदि शब्द से ग्राह्य है ये सब बताने वाले वाक्य पहले एक मनुष्य के आकार का पिंड बना उस पिंड में फिर तत्द इंद्रियों के गोलकों की अभिव्यक्ति होती गई उन अभिव्यक्त गोलकों में इंद्रिया तथा उनकी अनुग्रह देवताएं आकर के बैठी इस अर्थ को बताने वाला जो ये श्रुति वाक्य है यह बताता है कि प्रजापति स्थूल शरीर अभिमानी हैं इंद्रिया अभिव्यक्त हुई उस स्थूल शरीर में और स्थूल शरीर शरीर अभिमानी यानी उसमें अभिमान कर लिया अहंतया जिसने वह बन गया वैश्वानर उपास्य और उसमें फिर ये वैश्वानर में ये पूरा ब्रह्मांड है उसी में ये नाड़ियों में बहने वाले रसों के तरह नदियां आदि बह रही हैं यह सब बताया गया है तो यहां तो इतना है कि यह वाक्य स्थूल शरीर अभिमानी को प्रजापति यानी विराट कहा जाता है इतने में प्रमाण है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा कि यतो मुखादि निर्भेद द्वारेण अग्नो लोकपाला जाता तो यह तो पुरानी पुस्तक में जाता में दीर्घ नहीं है एक वचन है जातः होना चाहिए बहुवचन लोकपाला बहुवचन है ना उन्हीं का विशेषण है जाता इसलिए बहुवचन नए में तो बहुवचन है तो यत निर्भेद निर्भेद्वार इसमें यत ये जो पंचमे तहसील शब्द है सर्वनाम यह परामर्शक है विराड का तो इसलिए यत का अर्थ करते हुए छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा विराज सकाशात तो विराज विराड़ से ही क्या हुआ विराड़ है वो पिंड और वो पिंड में मुखादि की अभिव्यक्ति हुई मुखादि निर्भेद शब्द का अर्थ निकलेगा मुखादि की अभिव्यक्ति गोलकों की अभिव्यक्ति हुई उनमें इंद्रिया बैठ गई तो मुखादि निर्भेद द्वारे न अन्दयों लोकपाला जाता ये जो अग्नियादि है वाघ की अधिष्ठात्री देवता इन्हें पहले लोकपाल के तरह लोकपाल बताया है अग्नियादि को लोकपाल बताया है ना और सजापति यतः तो शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है यानी जिस पिंड के जिस पिंड में अभिव्यक्त हुई मुखादि इंद्रिय के आधार स्थान अभिव्यक्त हुए हैं और फिर इंद्रिया भी अभिव्यक्त हुई उस पिंड को कहा जा रहा है प्रजापति यानी उस पिंडाभिमानी चैतन्य को कहा जाएगा प्रजापति और एश एव और वो प्रजापति भी कौन है तो एश एव इसमें ये ये सर्वनाम परामर्शक होगा प्रकृत शोधित तो, तोमर्थ का यानी प्रज्ञान का तो ये प्रजापति भी प्रज्ञान ही है और पूर्व वाक्य में भी जब इंद्र शब्द का अर्थ कर दिया था देवराज तो येश शब्द का अर्थ निकला था प्र, प्रज्ञान ही और शुरू वाले में भी येश ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म ये अपर ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ भी प्रज्ञान है यानी हिरण्यगर्भ के अंदर जो चेतन तत्व है वह इस प्रज्ञान से भिन्न नहीं है प्रज्ञान ही आत्मा है तो सब शरीरों में एक आत्मा बताना है ना तो हिरण्यगर्भ शरीर में भी इंद्र शरीर में भी और विराड़ शरीर में भी कौन है तो यह प्रज्ञान ही है आत्मा के रूप में अवस्थित तो। इससे क्या हुआ कि आत्माएं अनेक नहीं है सब शरीरों में आत्मा एक है इसका निर्धारण हो जाएगा ना तो अनेक आत्मा न होने से प्रज्ञान में सजातीय भेद का व्यावर्तन हो जाएगा इसी अभिप्राय से कहा जा रहा है ये सब ये प्रजा स प्रजापति ये स एव तो अभी तो खाली तीन में बताया गया हिरण्य गर्भ शरीर में इंद्र देवराज शरीर में और विराट शरीर में हिरण्यगर्भ गर्भ ये कौन है प्रज्ञान ही आत्मा के रूप में अवस्थित हैं तो ये तो श्रेष्ठ माने जाते हैं हिरण्यगर्भ प्रजापति इंद्र इनमें तो प्रज्ञान हो सकता है आत्मा के रूप में अवस्थित लेकिन इनसे इनकी अपेक्षा जो निकृष्ट है परिच्छि कार्यक्रम संघात उनमें प्रज्ञान पदार्थ कौन आत्मा कौन होगा भिन्न होगा इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए लिखा मूल में आया वाक्य की येते सर्वे देवा पूर्वशलियाना ये एस शब्द पूरो तीन वाक्यों में प्रयुक्त है ना उनमें से कि ये प्रजापति यहां से ये को ले आई है तो सर्वे देवा ये ते अपि ये सब ऐसा अनु करना कि सभी जो देव है और देव शब्द को उपलक्षण माना गया मनुष्यादि का देव शब्द से लेना है देव शरीर और वो उपलक्षण विधया देव शरीर से लेना समस्त शरीर वेष्टि शरीर तो समस्त वेष्टि शरीरों में भी सर्वे, येते सर्वे देवा शब्द से लिया जाएगा समी सभी वेष्टि सभी शरीर अरुण शरीरों में भी आत्मा ये यानी यह प्रज्ञान ही आत्मा रूप से अवस्थित है ऐसा येते सर्वे देवा इस वाक्य का अर्थ करना है यही अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं ये पी इत्यादि से इसको देखिए भाष्य को ये पी ये ते सर्वे देवा येष तो जो भी यह अग्नियादि देव है वे सब भी ये इसमें ये कहां से लाया पूर्व वाक्य से अनुवृत्ति आई और एवकार कहाँ से आया पूर्व वाक्य में तो है नहीं सर्व वाक्यम सावधारण बहती तो ये अर्थ निकलेगा ये प्रज्ञात्मा ही सारे देवता भी है अब थोड़ी टीका है टीका को देखिए देवपद के विषय में कि देव ग्रहणम मनुष्यादी नाम उपलक्षण तो सर्व ये थे सर्वे देवा इस वाक्य में जो देव शब्द है वह मनुष्यादियों का उपलक्षण है इसलिए देव शब्द से ही मनुष्यादि को भी लेना है तो अर्थ निकलेगा देव तथा अन्य मनुष्यादि भी प्रज्ञान ही है क्या मतलब इनमें भी चेतन अलग नहीं है सब शरीरों में चेतन आत्मा एक है ये अर्थ निकलेगा यही बताते हैं कि तथा चर्वे जीवात्मान एस एव इत्यर्थ तो तथाच का मतलब उप, उपलक्षण विधया देव शब्द से सभी को लेने से ये अर्थ निकलेगा कि सर्वे जीवात्मान तो जितने भी जीव हैं वे उनका वास्तविक स्वरूप एश एव येष शब्द से लेना है प्रज्ञान आत्मा को तो ये प्रज्ञान आत्मा ही ये सभी जीवात्माएं हैं मतलब तो जीवात्मा अलग अलग नहीं है अब भाष्य में जो इमानी च इत्यादि वाक्य आ रहा है वो है कंडिका में ये ते सर्वे देवा के बाद में जो वाक्य आ रहा है इमानी पंच महाभूतानी इत्यादि इसका व्याख्यान है भाष्य में इमानी इत्यादि प्रतिग्रहण करके व्याख्या की जा रही है इसके लिए टीकाकार व्रत कथन पूर्वक अवतरण लिखते हैं मानीच इत्यादि भाष्य वाक्य का पहले व्रत कथन करते हैं कि ये ब्रह्मा से लेकर के येते सर्वे देवा यहां तक के वाक्य ने क्या बताया इसका संक्षेप में कथन करना व्रत कथन कहलाता है ना और फिर इमानी इत्यादि वाक्य किस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए आ रहा है वह बताना यह अवतरण कहलाएगा तो तो यही कर तो इत्यादि वाक्येषु करम इदिवाक्यूक्यमिक सर्वभूतस्थस्य आत्मनः आत्मनिकं उत्वा सजातीय भेद निरा अपि, बाधायाम तदुपीना भूतभौतिमी बाधायांसर्य आश्रि आत्मतिकेण अभाव तस्तीयेदार वक्त चिवाक्यव्याचे इन ची तो इस प्रकार ये व्रत कथन पूर्वक इमानी च इत्यादि व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण हुआ तो ये कहा कि पूर्ववर्ती जो चार वाक्य है ये ब्रह्म से लेकर के येते सर्वे देवा यहां तक के ये चार वाक्य हैं। इन वाक्यों से इन वाक्यों में जो एष ब्रह्मा येष इंद्र इत्यादि समानाधिकरण प्रयोग है समानाधिकरण प्रयोग जिन शब्दों का होता है उन्हें एक दूसरे का समानाधिकरण कहा जाता है और उनमें एक धर्म रहता है समानाधिकरण्य वो सामानाधिकरण्य किसी न किसी अर्थ का ज्ञापन करता है किसी न किसी अर्थ रूप होता है तो एश ब्रह्म इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त एश और ब्रह्म इत्यादि शब्दों का जो साम, सामानाधिकरण्य है वह मुख्य सामानाधिकरण्य है मुख्य सामानाधिकरण्य कहलाता है अभेद अभेद अर्थ में सामानाधिकरण्य इसलिएश ब्रह्मा ऐस इंद्र एश प्रजापति येते सर्वे देवा येष एव इत्यादि में जो सामानधिकरण्य है वह मुख्य सामानधिकरण्य है का मतलब अभेद अर्थ में सामानधिकरण्य इसे स्वीकार करके ये बताया गया कि सब शरीरों में आत्मा एक है इससे ये निकला कि आत्मा में यानी में सजातीय भेद नहीं है सजातीय भेद से रहित यही यहां पर लिखते हैं कि ये ब्रह्म इत्यादि वाक्यशु आये सामानकरण्यम गृहीतवा सर्वभूतस्थस्य आत्मनः आत्मन एक तो सारे भूतों में स्थित जो आत्मा है वह अनेक नहीं है एक है इसे बता करके सजातीय भेदम निराकृत्य तो प्रज्ञान में सजातीय भेद का व्यावर्तन हुआ अब कहते तदउ उपाधि नाम भूत भौतिका नाम अपी तो तद उपाधि नाम में शब्द से ग्रहण करना है आत्मा को जो सब शरीरों में एक आत्मा बताया गया है उस आत्मा की उपाधि तद उपाधी शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा एक है अनेक प्रतीत हो रहा है तो निश्चित है बिना उपाधि के अनेक प्रतीत हो नहीं सकता एक पदार्थ सूर्य एक है और यदि वह अनेक प्रतीत होते हैं तो माना जाएगा अलग अलग बर्तनों में रखे हुए जल रूप उपाधि के कारण प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य है उसमें भेद है और उसका भेद भी औपाधिक है यानी आरोपित था। यदि उपाधि एक ही हो तो एक ही प्रतिबिंब होगा और उपाधियां अनेक हैं तो अनेक प्रतिबिंब होंगे ऐसे ही शरीर अनेक शरीर रूपी उपाधि के कारण आत्मा में भेद सा प्रतीत हो रहा है वो उपाधि का भेद उसमें आरोपित हो रहा है ऐसे दर्पण गत उपाधि के दर्पण रूपी उपाधि का जो भेद है वह आरोपित होता है दर्पणस्थ प्रतिबिंब में ऐसे इसे कहा जा रहा है की तद उपाधि नाम भूत का नाम अपि तो आत्मा की उपाधि कौन है भूत और भौतिक भूत यानि पंचभूत और भौतिक यानि उनका कार्य पांच भूतों से बने हुए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भूत शब्द से भी लेना सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूतों से बने हुए सूक्ष्म शरीर भी भौतिक कहलाएंगे और सूक्ष्म भूतों से ही पंचिकरण पूर्वक बने हुए जो स्थूल श... पंचभूत है वे भी भौतिक कहलाएंगे भूतों के कार्य को भौतिक कहते हैं ना तो सूक्ष्म भूत ये भूत है और भौतिक कहलाएंगे भूत भी और सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है और स्थूल भूतों का कार्य जो स्थूल शरीर है वह भी भौतिक ही कहलाएगा इसलिए भौतिक शब्द से तीन को लेना सूक्ष्म शरीर को भी और स्थूल भूतों को भी और स्थूल शरीरों को भी और ये बाकी स्थूल जितना भी जगत है विषय के रूप में प्रतीयमान ग्राह्य ग्राहक रूप से प्रतिमान जगत वह है एक प्रकार से भौतिक तो भूत भौतिक ये है उपाधि किसकी आत्मा की प्रज्ञान की और इनमें इनका भी समानधिकरण प्रयोग बताया जा रहा है ईमानी च पंच महाभूता ऐसा अन्वय करना है मूल में मूल में जो देवा के बाद में वाक्य आया ना इमानी च पंच महाभूता उसके पास में पूरो वाक्य से एस शब्द को ले आना सर्वम वाक्यम सावधारण भवती से एव कार को ला करके एस के साथ में अन्वित करना तो वाक्य बनेगा मूल में इमानी च पंच महाभूता एस एव तो एस एवं शब्द तो बता रहा है प्रज्ञात्मा को तो प्रज्ञात्मा तथा पंचा पंच महाभूता इनका समानाधिकरण प्रयोग है ना तो समानाधिकरण प्रयोग क्या बताएगा यह मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं माना जा सकता अभेद अर्थ में समानधिकरण्य नहीं माना जा सकता तो इस पंच महाभूतानि एष एव इस वाक्य में का अर्थ करना पड़ेगा बाध अर्थ में अर्थ इसलिए लिखते हैं टीकाकार कि भूत की भूतभौतिका अभी बाधायाम सामना आश्रित आत्मव्यतिरण अभाव आत्म के साथ अन्वय करना भूत का नाम भूत का नाम नाम अपि, भूतभौति आत्म व्यतिण अक्त इत्यादि चिवाक्यम ऐसा है, तो भू, भूत का आत्मा से भिन्न तया, आत्मनिरपेक्ष तया अभाव वक्तुम अभाव को बताने के लिए ईमानी इत्यादि वाक्य है इस वाक्य से भूत भौतिकों का आत्म व्यतिरिक अभाव कैसे हैं? इस, इसे स्पष्ट करने के लिए, लिए लिखते हैं कि बाधायाम बाधायाकरण्यम विजातीय भेद निराकरण ये अभावी किस लिए बताया जा रहा है तो विजातीय भेद हाँ, वही है ना विजातीय भेद निराकरण वक्त इसमें तस्य शब्द प्रत्यत्मा का यानि प्रज्ञान का परामर्शक है तो प्रज्ञान में विजातीय भेद का निराकरण बताने के लिए अभाव बताया जा रहा है भूत भौतिकों का यानी उपाधि का आत्मा से अतिरिक्त आत्मनिरपेक्षत भूत भौतिकों के अभाव को बताने का उद्देश्य है प्रज्ञान आत्मा में विजातीय भेद का निराकरण तो ये विजातीय आत्मा विजातीय भेद से रहित है इस अर्थ का ज्ञापन होगा आत्मव्यतिरेके भूत भौतिकों का अभाव बताने से और आत्मव्यतिरेके न भूत भौतिकों के अभाव का ज्ञापन होगा बाध अर्थ में सामान्य मान्य पर इसलिए बाधायाम सामानधिकरण्यम आश्रित्य इसमें जो प्रत्यय है ना वो पूर्व दिखा करके कारण को बता रहा है बाध अर्थ में सामानधिकरण्य होने से उपाधि का आत्मनिरपेक्षत अभाव सिद्ध होगा और आत्म भूत भौतिक रूपी उपाधि का अभाव सिद्ध होने से ये प्रज्ञान विजातीय भेद से रहित है ये अर्थ निश्चित होगा तो इसे बताने के लिए इनी इत्यादि वाक्य है और तदव्याचे यानी मूल कंडिकास्थ इच पंच इत्यादि वाक्य की व्याख्या इसी अर्थ में भगवान भाष्यकार करते हैं तो भाष्य में है इमानी सर्व शरीर उपादान भूतानि पंच पृथ्वी आदिनी महाभूतानि तो ईमानी चो पंच महाभूता मूल में है तो ये जो पंच महाभूत है वे कैसे हैं तो सर्व शरीर उपादान है इसलिए कहते हैं सर्व शरीर उपादान भूतानि इमानी पंच महाभूतानी तो सारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर के उपादान भूत जो पंच महाभूत हैं उपादान कारण है ये वे पंच महाभूत कौन है इस प्रकार की आकांक्षा होने पर मूल में कहा गया था पृथ्वी वायु आकाश आपह ज्योतिषी ये पांच महाभूत है ना ये सूक्ष्म पांच महाभूत लेना ये हैं शरीर के सब शरीरों के उपादान कारण इसलिए लिखते हैं कि पृथ्वी आदिनी विशेषण भूतानी का जोड़ दिया तो पृथ्वी पृथ्वीदीनी महाभूतानी और इनको अन्न अन्नाद लक्षणानी ऐसा भी पहले कहा गया है ये जो आरण्यक है द्वितीय आरण्य की हैं ऋग्वेद के आरण्य भाग में कुल मिलकर के छ अध्याय हैं। उनमें से द्वितीय अध्याय में आरण्य के एक वाक्य आया है अन्न अन्नाद रूप इसलिए लिखते हैं कि अन्न अन्नाद लक्षणानी ये भूतों का विशेषण है कि अन्न अन्नाद रूप जो भूत हैं इन भूतों का और वो कहां पर है ये ये अर्थ किसका होगा एतानी पद का और येतानी पद कहां पर है मूल में ज्योतिंसी के बाद में ज्योतिंसी इति ये तानी तो इस एतानी का अर्थ कर दिया भाष्यकर भगवान ने अन्न अन्नाद लक्षणानि ये, ये पृथ्वी आदि पंच महाभूत अन्न अन्नाद रूप हैं इसे लिखते हैं टीका में टीकाकार की अन्न अन्नादेन पूर्व उक्तानि इति वक्तुम अन्न इति अन्न इति अने अन्न अन्नाद लक्षणानि ये लिखा गया ये तानी शब्द का ये अर्थ है ये तानी शब्द प्रकृत सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा ना और प्रकृत अर्थ का परामर्शक है यहां पर सन्निहित प्रकृत अर्थ का परामर्शक तो ईमानी शब्द हुआ ईमानी च पंच महाभूतानी और शब्द भी सन्निहित अर्थ का ही परामर्शक होगा तो फिर वो हो जाएगा ना क्या नाम आपका पुनरुक्ति दोष इसलिए एतानी का अर्थ कर दिया अन्न अन्नादत्व रूपे न तो अन्न अन्नाद रूप से पहले जो बताए गए हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं तो सत्रह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा पूर्वम उक्तानी द्वितीय आरण्य के तो पहले द्वितीय आरण्यक में बताए गए हैं अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ष्ट अनु आरण्यक पढ़ रहे हैं ऐत्र उपनिषद आरण्यक भाग की भाग के तृतीय आरण्यक से शुरू होता है तृतीय अध्याय है न आरण्यक का उससे पहले यानी आरण्यक भाग का चौथा अध्याय है जो आत्मा वा इधम एक एव अग्र आसीत इस वाक्य को आरण्यक क्रम से देखेंगे इस अध्याय को तो ये चौथा अध्याय रहेगा आरण्यक के चौथे पांचवे और छठवे इन तीन अध्यायों को कहा जाता है आयतरेय उपनिषद तो द्वितीय आरण्य तो आयत्रेय उपनिषद में कुल मिलकर के कितने आरण्यक हैं? तीन अध्याय कहो या तीन आरण्यक कहो आरण्यक शब्द अध्याय का भी परामर्शक रहेगा तो द्वितीय आरण्य के तो द्वितीय आरण्य में यह कहा गया है कि ये पंचमहाभूत अन्न अन्नाद रूप है पंचमहाभूतों का परिणाम जब मृगादि होते हैं मृगादि शरीर तो अन्न कहलाते हैं और इन्हीं पंच महाभूतों का परिणाम जो सिंघादि शरीर है ये अन्ना, अन, अन्नाद है सिंह अन्न है कह रहा कहना सिंह अन्नाद है और मृग अन्न है हा तो सभी पूरा जगत ही लेकिन प्रसिद्ध जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं चूहा और बिल्ली ऐसे मनुष्य भी आहार बन जाता है शेर मनुष्यों को भी तो खा लेता है शेर तो ये सारा जगत अन्न अन्नादात्मक है ऐसा पहले कहा गया है तो अन्न अन्नाद लक्षणानी ये तानी शब्द का अर्थ कर दिया ये भी क्या है तो पूर्व वाक्य से ले आना एश एव शब्द को पूर्व वाक्य कौन सा अग्नो सर्वे देवा ये यहां पर जो भाष्य में एश एव है वह ऐतानी के पास भी जोड़ दो तो अर्थ निकलेगा यह भूत भौतिक उपाधिया भी प्रज्ञान आत्मा ही है तो जब भूत-भौतिक उपाधि को अनात्मा को भी प्रज्ञान कहा जा रहा है तो उस समय बाध अर्थ में समाधिकरण समझना बाध अर्थ में समानाधिकरण होने से अर्थ निकलेगा कि यह नहीं है आत्मा से क्या नाम विजातीय भेद से रहित है प्रज्ञान इसे कहा जा रहा है तो अन्न उक्तानि इति ये एकता अन्नान्ना पूर्व उक्ता वक्त विशिनिन्नान्नाद भाष्यम है अतिम्वाक्य किच इन अल्पकैर शूद्रैलकैर्मी तो भाष्य में जो ये के बाद में वाक्य आया एक वाक्या शूद्रमिश्राणी ईव ये ईमानी चौद्र मिश्राणी वाक्य वाक्य में व्याख्य पद है शूद्रमिश्राणी ईमानी शब्द का अर्थ भी स्पष्ट है और यानी ईमानी शब्द का अर्थ लिए जो इंद्रिय ग्राह्य है प्रत्यक्ष है और शूद्र मिश्र शब्द का अर्थ क्या निकालेंगे तो भाष्कर भगवान ने बताया इसमें तृतीय तत्पुरुष समास्राणी इति शूद्र मिश्राणी बीच में शूद्र शब्द का अर्थ कर दिया अल्पकई तो अल्पकह शब्द का अर्थ निकलेगा जो निकृष्ट है अल्प कहते हैं निकृष्ट को परिच्छि को तो और मिश्र शब्द का अर्थ है सहित ये सब आठ नंबर टिप्पणी तथा नौ नंबर टिप्पणी में कहा जा रहा है आठ नंबर में शूद्रई अल्प का अर्थ जो अल्पकय किया उस अल्पकय का अर्थ करते हैं मशक कादी भी जो अल्प जंतु हैं वो कौन मशक है यानी मच्छर है पिपीलिका है आदि शब्द से जो इनसे भी निकृष्ट है स्तंभ पर्यत चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में नीचे से नीचे से, जितने भी हैं सब वो अल्पक कहलाते हैं शरीर और मिश्र शब्द का अर्थ करते हैं सहितानी इत्य तो शुद्राणी अपि स एव इत्यर्थ तो अर्थ निकलेगा यानी इमानी चूद्रमिश्राणी के पास में पूर्ववाक्य से यश एव इंदो पदों को ला करके अर्थ करना कि जो शूद्र मिश्र जीव है वे भी यह प्रज्ञात्मा ही है और उनकी उपाधिभूत जो शरीर हैं मच्छर पिपिलिका आदि इनका भी बाध में सामानाधिकरण्य मान करके प्रज्ञान से अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है यह अर्थ करना तो इस प्रकार यह वाक्य ये बताता है कि आत्मा सजातीय तथा विजातीय भेद से रहित है प्रज्ञान पदार्थ शूद्र मिश्रानी ईव में जो ईवकार हैं ईव शब्द है ना उसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं कि यहां अनर्थक है वो कि ईव शब्दों अनर्थक व शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है अब भाष्य में जो सर्पादीनी बीजानी इत्यादि वाक्य हैं, तो बीजा शुद्र मिश्राणी इवच बीजानी इसी के साथ ये इसी वाक्य में बीजानी पद है ना बाद में तो आएगा एक वाक्य इतराणी च ये बीजानी बीजानी ये जो पद है इसका अनु है शूद्र मिश्राणी इव बीजानी ऐसा पूर्व वाक्य के साथ ही करना मूल में ईमानी चूद्र मिश्राणी ईवा बीजानी बीजानी ये विशेषण शूद्र मिश्राणी का है इसके विषय में लिखते हैं टीका का भाष्यकार भगवान की सर्पादीनी शूद्र मिश्रानी कौन है तो सरपादी, और वो सरपादी केवल शूद्र मिश्र ही हो ऐसी बात नहीं है साथ में वे बीज भी है यानी कारण भी है बीज शब्द का अर्थ कर दिया कारण बीजानी का अर्थ कारणानी किया इस कारणानी का अवतरण है टीका में कि सर्पादी नाम न केवलम शूद्र मिश्रत्व किंतु सर्पांतरादी प्रति इत्याह इति तंचानी चेति तो भाष्य में तो केवल कारणानी इतना है और प्रतिग्रहण में टीकाकार ने कारणानी के साथ में च भी जोड़ दिया ना इससे टिप्पणी कहते हैं टीकाकार के अनुसार भाष्य में स यह पहले था यही टिप्पणी में लिखा छह नंबर में कि कारणानीच इति प्रतीकम आददत भाष्य चकार मन्यते मनते का कर्ता होंगे टीकाकार तो टीकाकार मानते हैं क्या मानते हैं कि भाष्य में चकार था भाषा में चकार है ऐसा मानेंगे तभी तो कारणानी च यहां पर च रहेगा नहीं तो इति कारण प्रतीक ग्रहण करते हैं इसलिए लिखा कि कारणानी इति प्रतीक आददत आददत इसमें आंगुपसर पूर्वक दा धातु से सत्री प्रत्यय हुआ हेतु अर्थ में तो कारणानीच ऐसा प्रतिग्रहण करके यह अर्थ निकलेगा टीकाकार ये बता रहे हैं कि भाष्य में चकार था भाष्य में चकार है ऐसा मानते हैं इसीलिए कारणानीच ये प्रतिग्रहण हुआ अवतरण टीका का अर्थ है कि सर्पादी न केवलम शूद्र मिश्रत्व सर्पादी तो सर्पादियों में केवल शूद्र मिश्रत्व मात्र हो ऐसा नहीं है अपितु क्या है तो कहते किंतु सर्पांतरादी प्रति बीज तो सर्पांतर के प्रति बीजत्व यानी कारणत्व भी है इनमें इसे दिखाने के लिए भाष्य में बीजानी का अर्थ कर दिया कारणी तो सर्पादी कारण भी है किसके सर्पांतर के यानी उत्तर, उत्तर के प्रति पूर्व पूर्व कारण होगा अब टिप्पणी में पूर्व पूर्व के जगह उत्तर उत्तर होता तो स्पष्ट अर्थ निकलता लेकिन टिप्पणी में लिखा है एक नंबर में कि पूर्व पूर्व अपेक्षाया उत्तराणी शरीरानी बीजानी भवंती तो पूर्व पूर्व से किसको लेंगे पूर्व पूर्व शरीर तो पूर्व शरीर के अपेक्षा उत्तर शरीर कारण बनेंगे क्या इसलिए वहां पर उत्तर उत्तर अपेक्षाया पूर्व पूर्व शरीरानी ऐसा होना था पूर्व पूर्व शरीरानी उत्तर उत्तर अपेक्षाया पूर्व पूर्व शरीरानी बीजानी भवंती या पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तराणी शरीरानी कार्याणी भवंती ऐसा लिखते बीच किस जगह और ऐसा है तो फिर वो उत्तर उत्तर और पूर्व पूर्व को बदलना पड़ेगा अपेक्षा के पहले उत्तर उत्तर को लेना होगा तो कारणानी यहां तक की व्याख्या हो गई अब दीच इतरानी च ये एक वाक्य आ रहा है जो भाष्य में बीजान मूल कंडिका में था इमानी चूद्र मिश्रा नीव बीजानी यहां तक की भाष्य में व्याख्या पूरी हुई इसके बाद वाक्य आ रहा है इतराणी च इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने की इतराणी च इतराणी चे राश्य नदिश्य ऐसी तो इतराणी च का अर्थ कर दिया दो राशि में विभक्त ये जो चौरासी लाख प्रकार के प्राणी है ना इनका यदि संक्षेप करना हो तो दो प्रकार होगा दो राशियां होगी एक राशि होगी जंगम एक राशि होगी स्थावर इसलिए ये कहा कि इतरानी से लेना एक राशि जंगम राशि को दूसरे इतरानी शब्द से लेना स्थावर राशि को स्थावर जंगमानी ये अर्थ निकलेगा इतरानी च इतरानी च का स्थावराणी जंगमानी चो। तो द्वे राश्य निर्देश मानी का मतलब होगा स्थावर जंगम रूपी दो विभागों में विभक्त करके निर्देश किया जाता है जिनका वे फिर प्रश्न है कौन है वे दो स्थावर जंगम रूप से कहे जाने वाले तो कहते कानी तानी वे कौन है जिनको स्थावर जंगम रूप में बांटा जा रहा है तो कहते हैं उच्चते उच्चते का लक्ष्य अवतरण है टीका में उद्वय राशियन का पहले अर्थ कर दिया टीका में टीका कारण स्थावर जंगम भेदे न निर्दिश्य माननी श्यन निर्दिश्य मानी का अर्थ है और स्वेद जानतानी इत्यादि वाक्य हैं उच्चनते इत्यादि का अवतरण इसकी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल